प्रश्नोत्तर द्वीपमाला कर्म सिद्धांत और गति विचार जिज्ञासा आगम शास्त्र में मणिद्वीप में जाना ही मुक्ति कहा है कृपया इसे स्पष्ट कीजिए समाधान जैसे वैकुंठ विष्णु से संबंधित है शिवलोक शिव से संबंधित है इसी प्रकार मणिद्वीप देवी से संबंधित है वैष्णव ग्रंथों में विष्णुलोक में जाने वाले की मुक्ति कही है शैव ग्रंथों में शिवलोक में जाने वाले की मुक्ति कही है इसी प्रकार शाक्त आगम में मणि द्वीप में जाने वाले की मुक्ति बताई है ये सब एक ही लोक के नाम हैं साधक की भावना के अनुसार उनको भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव हो जाते हैं जिज्ञासा गीता के अनुसार आब्रम्ह भोणा लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन गीता जिसको ब्रह्मलोक में ज्ञान नहीं हुआ है वह लौट कर आता है क्या ब्रह्मलोक में भी अधिकारी की अपेक्षा रहती है समाधान यहाँ पर अपेक्षा अनपेक्षा में तात्पर्य नहीं है तात्पर्य ज्ञान की महिमा बताने में है ब्रह्मलोक जाने पर भी यदि वहाँ अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो हुआ तो वह मुक्त कैसे होगा मुक्त नहीं हुआ तो पुण्य समाप्त होने पर नीचे आना ही पड़ेगा ब्रह्मलोक में ज्ञान प्राप्ति का कोई साधन नहीं है इसलिए जो उपासक यहाँ से परोक्ष ज्ञान के सहित ब्रह्मलोक जाता है वह मुक्त हो जाता है अश्व यज्ञ करके भी व्यक्ति ब्रह्मलोक जा सकता है पंचाग्नि विद्या की उपासना के द्वारा भी ब्रह्मलोक जा सकता है पर ऐसे लोगों को यदि यहाँ पर परोक्ष ज्ञान नहीं हुआ है तो वे लौटकर आते हैं जिज्ञासा ज्ञानी का जब आगामी जन्म नहीं होगा तो उसके वर्तमान शरीर से किए जाने वाले कर्मों का क्या होगा समाधान ज्ञानी का आगामी जन्म नहीं होने से उसके वर्तमान शरीर से किए हुए कर्मों का भोग उसके द्वारा तो संभव नहीं है क्योंकि उसका उनसे कोई संबंध ही नहीं रहता है पर यदि कोई इस सिद्धांत को माने कि अवश्य में वो भोगतव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम अपने द्वारा किए हुए शुभाशुभ कर्म अवश्य ही भोगने पड़ते हैं इस पर विचार किया गया है कि ज्ञानी का शरीर ईश्वर को समर्पित हो जाता है वह शरीर से अन्य जीवों का कल्याण करवाता है वहाँ पर अशुभ होने की संभावना तो बहुत ही कम रहती है और जो शुभ कर्म होते हैं उनसे अन्य जीवों का कल्याण होता है जैसे किसी का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उसकी संपत्ति सरकार के अधिकार में चली जाती है और सरकार उसका उपयोग जन कल्याण में करती है इसी प्रकार ज्ञानी का भी भावी शरीर नहीं होने से ईश्वर उसके कर्मों को उपयोग जगत कल्याण के लिए करता है इस विषय में एक अन्य व्यवस्था भी है कि जो व्यक्ति ज्ञानी के शरीर की सेवा करेगा उसको तो उस ज्ञानी के शरीर से होने वाला पुण्य मिल जाएगा और जो उसकी निंदा करेगा या उसके शरीर को किसी प्रकार की पीड़ा पहुंचाएगा, उसको उस ज्ञानी के शरीर से जाने अनजाने में होने वाले पाप मिल जाएंगे